अब सोई जतन करो तुम बाबा देख नैन श्याम मृदुदाता तब हनुमान राम पहई जनक सुता के कुशल सुनाई सुनि संदेश शुभन कुलभूषण बोल लिए जुवराज विभीषण मारुत सुत के संग मारुत तो सुत के सि सादरक जनक सु कहीं लय आब चल गए जहाँ सीता से वहीं सब निशरीता देषण तिनि सिखाओ दिन बहु विधि मज्जन करवायो सब प्रकार भूषण पहिराए सेविका रुचिर साज तुम लए का हर्षि चढ़ी वय देरान सुखदान सनेही रक्षक च उपासा कले सलम न करम उलासा देख न भालुकी सु सब आए रक्षक कोकी निवारण धाये रघुवीर कहा ममान सी तई सखा पया दी आन देख कपिजनिक नाई पियाहार रघुनाथ गुसाई सुन प्रभु बचन भालु कतिहर से नवते सुरन सुमन बहु बर सीता प्रथम यनल मुहुराती टकी चहतर साखी कई कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्गा सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद भगवान ने हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा और उनका कुशल समाचार लाने के लिए कहा हनुमान जी पहुंचे सीता जी के पास और युद्ध सारा प्रगन उनको सुनाया भगवान राम की विजय राम के मारे दानी की कथा उन्होंने सब सुना दी और सीता जी ने उसके बाद फिर सब सुनने के बाद सफलता को भी हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि अब सोई कतन करो तुम ताता कि हे ता अब तुम वही प्रयास करो कि देखो मैं नश्यानंदा जिसे भगवान के देखो मैं नश्यानंदा हम अपनी आंखों से भगवान के श्याम स्वरूप सुंदर स्वरूप का दर्शन करें दो तो व्यवस्था करें ये सीता जी का संदेश है हनुमान अब इतनी बात नहीं कि सीता जी जहाँ है वहाँ अपने सुरक्षित हैं जीवित हैं उतनी कुशल समाचार नहीं है समाचार सीता जी के मनोभावों का भी कि वो समाचार सुनकर करके उनको कैसा लगा भगवान राम के लिए होने पर उनके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई कैसी प्रसन्नता हुई उसके बाद वो क्या चाहते हैं ये सब जो है उन्होंने अपने भाव भी किए तब जैसे ही उन्होंने सीता जी ने कहा भगवान श्री राम जी के सुंदर से रूप से दर्शन शीघ्र आज शीघ्र होने चाहिए अब तो कोई पीछे बाधा नहीं है हनुमान ने बहुत शीघ्र का उनकी आज्ञा का पालन करने के तुरंत तब हनुमान राम कहीं जा हनुमान जी तरन्द भगवान श्री राम के पास पहुंचे, जनक सीता के कुशल सुनाई और सीता जी ने जो जो कुशल समाचार था जैसा भगवान चाहते थे वो सुना दिया भगवान ने कहा तो क्या कुशल ले तुम चली आवो तुमको कुशल लेकर के तुम बताओ हनुमान जी ने तो कुशल समाचार बता तो दिया और उसके बाद वो भी कह दिया कि सीता जी क्या चाहती तो सीता जी का संदेश भी बताया तो भगवान ने संदेश जब सुना तो सुन संदेश भानुकुल भूषण भगवान श्री राम जी ने जैसे सीता जी का संदेश सुना तो बोल लिए युवराज विभीषण तो सीता जी के बुलाने की तैयारी करें और उनको बुलाने के लिए फिर युवराज वनंगल को और विभीषण को अब बुला हर काम के लिए हर व्यक्ति अपने अपने, अपने लिए अलग अलग उपयुक्त थे हनुमान जी को इसलिए भेजा था कि दूध कार्य करने के लिए पहले से पक्ष थे हनुमान जी थे पहले उनको भेजा और उसके बाद हम उनको लाने के लिए विभीषण की आवश्यकता क्योंकि विभीषण राजा है और जी को किस प्रकार से लाएंगे कैसी व्यवस्था करेंगे इसलिए उनको जाने है। इनको जो है ये है बालक के समान छोटी आयु के सभी है तो उनके पास ये भी हमको अंगद को भी भेजा और साथ में हनुमान जी को भेजा हनुमान जी भी में साथ में। आगे कहते हैं मारु तो लोग हनुमान जी के साथ जाए माना हनुमान जी तो उसमें प्रमुख है सीता जी को लाने वाले और विभीषण जी सीताजी की व्यवस्था करने वाले हैं जिससे कि वहां से सीता जी किस प्रकार से आवेंगी उनकी तैयारी वहां से करा विधिपूर्वक और उनके साथ में युवराजपुत्र के रूप में अंगत भी बनाता तीज़ तीज़ तीन लोग जाते हैं को को को लाने के लिए। और ने आदेश दिया उनको उनको कि कि जनक जनक आओ उन तीनों से कहा सुता को को बीच बीच में सब जो है प्रयास बोलते रहते हैं उनके भी भाग है संके भी अर्थ होते हैं जिसे जनक सुता कह दिया तो जनक सता के माने राजा जनक की पुत्री हैं तो राजा जनक की पुत्री के समान उनको जैसे कि राजकुमारी कोई पीति है उस हिसाब से उनको लाओ माना सादर के माने जैसे कि एक राज परिवार की कोई महिला हो उसको जिस प्रकार से, से लाया जाता है तो वैसे लाओ कभी तो भीषण ने इस बात को समझ लिया सादर के माने क्या है जो कि विभीषण ने आगे किया किसी भगवान के सादर आदेश का ही पालन किया और यहाँ पर बीच में देखते हैं कि देखो सुम संदेश भामक भूषण और भगवान राम के लिए भानकुल भूषण कहते हैं सूर्यवंश की भूषण करके अब सूर्यवंश में सूर्यवंश जो है परम पवित्र वंश है धर्म की मर्यादा का पूर्ण रूप में पालन करने वाला है उससे भी होने वाला नहीं है आदर्श सभी सभी सूर्यवंश में हुए हैं और उसमें भी भगवान सूर्य उसके भूषण है सूर्यवंश के तो फिर यहाँ पर जो में कार्य होना चाहिए जो विधि पूर्वक सबसे सर्वोत्तम कार्य इस प्रकार से विधि से होना चाहिए वो भी भगवान ने विचार करके उसी प्रकार से आदेश दिया है अब यहाँ वैसे तो ये भी देखो जहां भी मारुत सुख जहाँ बहुत जल्दी कार्य करने की बात होती है वहाँ मारुत सुख हनुमान का नाम देते हैं मारुत बने पवन पुत्र जैसे पवन बड़ी से चलता है इस प्रकार से हनुमान में चलते इसलिए तुम्हारा मानी ये संदेश भी इसके साथ साथ में है कि गौ सीतः जल्दी ही उनको तैयार करके लाएं क्योंकि सीता जी के बड़ी में व्याकुलता है वो चाहती जल्दी जल्दी आना चाहती हैं तो उनकी भी इच्छा उनकी पूर्ति हो ऐसा भाग करके भगवान ने शीघ्र ही सीता जी को और तैयारी के साथ विधि विधानपूर्वक उनको लाने के लिए आग्रह किया तब तो तुरंत ही शकल गए जहाँ सीता ये सब लोग तो तुरंत ही गए और देखो तुरंत से ही पता चलता है कि भगवान का आदेश तुरंत जानने का था इसलिए सबके लोग जो है विलम्ब नहीं किया किसी ने तुरंत पहुँच सीताजी जहाँ थी वहाँ ये दिन लोग जाकर तो सेवा इस सर्वनिश्चर्य विनीता और वहां देखा कि वो निशाचरियाँ जो पहले सीता जी को डरवाया करती थी वे पहले तो स्वयं करने लगे और उसके बाद में सीता जी की सेवा करने तीन एक जो सीता जी को डराती और देती। जब तो तो कहा रावण है कितने दिन का ये तो मरने वाला हमने सपना देखा है कि एक देखकर बैठाला तब शंक सागर जा रहा इसके मैंने जिंदा जीवित रहने वाला नहीं है तब तो मैं साचरियां डर गई और फिर वो सीता जी को डराना उन्होंने बंद कर दिया तो ये जब मर गया था, अब दूसरे दूसरी स्थिति की बुद्धि व्यवहार कैसे बदलते हैं वो दिखाते हैं ये सब व्यवहार काल में ऐसे ऐसे ऐसे होती वहां पर जितनी साचरिया थी सी सीता जी की सेवा में लगती बड़ी विनम्रता से कहते हैं वहीं सब मिश्री और विनीमता बड़ी विनम्रता से अब विभीषण तिन्ह सिखायो अब जब विभीषण ये वहाँ पहुंचे तब उन्होंने सभी साक्षर को सिखाया सिखाए तो मैंने अब सीता जी का स्नान कराओ इनके वस्त्र बदलाओ आभूषण पहनाओ इनको इस प्रकार सब उनको सब बातें ये समझाई भीषण क्या क्या करना है तो तीन बहु विधि मज्जन करवायो तो जैसा विभीषण जी ने बताया उसी प्रकार से उन्होंने मज्जन कराया तो बहु विधि मज्जन करवायो मज्जन स्नान कराया लेकिन प्रकार से स्नान कराया माने उनको जो है वो अब आजकल तो स्नान कराने के सादा सादा तेल लगाया लेकिन प्राचीन काल में मैंने साधा पर कहीं दही से स्नान कहीं दूध से स्नान कहीं मध से स्नान कहीं गंगाजल से स्नान इस प्रकार के स्नान कराने की विधान था तो सीता जी को इस प्रकार अनेक प्रकार से स्नान कराया उस तो सीता जी ने स्नान करिए इतने दिन से सीताजी जो है वहाँ पर बैठी हुई कोई उनको खुद खबर देने वाला नहीं तो स्नान करें न करें खाए न खाएँ कैसे बैठी रहें कोई तो कुछ नहीं था अब उनका स्नान करा करके उनको साफ सफर और फिर बहुत प्रकार आभूषण बहिराए अब उनको वो राज परिवार में वस्त्रादों की कम कमी तो उनको ला करके वस्त्र रेशमी वस्त्र पहनाए उनको तो आभूषण पहनाए ये सब सीता जी का श्रमदार इस प्रकार वहां तो जो करके वस्त्र आदि पहन करके आभूषण धारण करके सीता जी ने वो हो जब इस प्रकार को तैयार हुई तब उनको ले चलने के लिए तैयारी करते हैं। अब क्या कहते हैं श्री का रुषि साज ले आए। और उसके बाद पालकी लाए शिविका में पालकी लाए और वो भी अच्छी वाली पालकी लाए मैंने सुंदर पालकी फिर वो पालकी लाए छाँट करके बढ़िया करके और फिर उस पालकी को भी सजाया इतनी बात है मौलाना सीता जी को ले चलते हैं ऐसे नहीं पुरानी थानी पालकी में ले जाए मेरा सही है अच्छी वाली पालकी इस भी बहुत तरह तरह के होते थे अच्छी की और नई पालकियाँ बढ़िया बनी हुई कोई पुरानी हो गई ख़राब तो हो गई या उनमें अब जैसे पालकियाँ में समय पहले तो बहुत अच्छी पालकियाँ होती हैं उनके भीतर गद्दे भी बिछे रहते थे तो मकवली गद्दे में बिछे रहते ऊपर थानों से भी लटकाए जाते तो ऐसे करके सुंदर जो पालकियाँ थी वो बनाई गई ऊपर बैठा सीता जी को बठारा और सजाया गया आपन की पर पर उस के के ऊपर बैठी कैसे और हैं अताजी को बहुत प्रसन्न था अभी तक बहुत की थी भगवान श्री राम जी शीघ्र ही मिलने वाले हैं इसलिए सीता जी ने पालकी की बैठने में देर नहीं किया बड़ी प्रसन्नता के साथ में और सुमिर राम सुख धाम सने ही अज चलने लगते हैं तो भगवान का ही स्मरण करते हैं सीता जी पालकी में बैठती है और चलने को तैयार होती हैं तब तो भगवान राम का सुमिर स्मरण करते हैं भगवान तो का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करते हैं यात्रा प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार से सी सीता जी हनुमान जी के संबंध में बहुत बार इसी प्रकार के परण होते हनुमान जी जब चलने लगते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं स्वमेरी राम भगवान श्री राम जी का स्मरण कर सुख धाम भगवान कैसे जो आनंद सिंधु है भगवान उनका स्मरण कर मन भगवान के सुख स्वरूप भगवान का स्मरण करो तो आगे सब सुख ही रहे आनंद ही रहे भगवान श्री राम जी परम शने ही ही ये भी भी कि भगवान भगवान जाएंगे है है तो उसने का का उसका रक्षा के चरुपाशा अब अधिक तो और विभीषण जी की तैयारी किया अब पालकी में बैठ करके पालकी उठाई गई सीताजी चलती है लेकिन साथ साथ उनके रक्षा करने वाले भी वेदपाण मैंने लाठी लिए उनकी रक्षा करने वाले कालकी के चारों तरफ चलते हैं वो भी चलते। उनको वेद पान पानी हैं वेद हाथ में लिए हुए वे, वेद पानी रक्षक चौकाशा चारों तरफ रक्षा करने के लिए कालकी के साथ साथ चले चले सकल मन परम अब सभी लोग चल दिया उसके साथ साथ हनुमान जी विभीषण दी अंगद आदि ये सब भी बालकी के साथ चल रहे हैं और सब बहुत प्रसन्न हैं और बड़ा उत्साह भी मन में शिकारी भगवान से मिलने जा रही हैं उनके पास पहुँच रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता है तो तो देखना की आए। अब जैसे पालकी लेकर के के चले और सब थे, थे निकट लगे दूर दूसरे देखा कि पालकी आ रही है अभी विष्ण आदि आ रहे हैं उसकी सीता जी आ रही है तो सब सप्तान लोग दौड़ पड़े पहले ही से आगे हमको सीता जी को देखने के लिए देख नालुकी से वो तो सेना ही सेना थी और से लोग दौड़ पड़े सीताजी को देखने के लिए आखिर को तो उत्सुकता हुई कि सीता जी को तो अभी तक देखे ही नहीं युद्ध इतना बड़ा हो गया ब्राह्मण मारा गया इतना सब हो गया हमने तो सीता जी को देखा ही नहीं क्योंकि सीताजी के लिए दौड़ रहा है सब ये तो उनके मन में पड़ी उत्सुकता थी उनको देखने के लिए पहली से दौड़ पड़े जब लेकिन अब इतने बानव पहुंच में और पालकी के पास सब घेर लेंगे तो वहां तो सब गए पालकी तो लग जाए एक दूसरे के हो जाए तो आसपास के जो रक्षा अच्छा करने वाले भेद पढ़ थे वो तो बानों को सत्य भगाया डांटा उनको रक्षक भी निवारण भाई को गुस्सा भी दिखाई देना ये तुम क्या करते हो सब एक तुमसे टूटे पड़ो दूर ऐसे करके उनको डांटा लेकिन जब उनको रक्षकों ने बंदरों को इस प्रकार से डाटा तो भगवान को अच्छा नहीं तो। पाली पर, पर सब कुछ नहीं है इसलिए रक्षा उन्होंने की वो तो ठीक ही किया और डाँटा वो भी ठीक किया लेकिन ये डांटना फटकारना भगवान को अच्छा नहीं लगा कैसे कहे रघुवीर कहा मानो तो भगवान कहने लगे विभीषण से कि देखो सीता जी को तुम वो हलो पालकी वहीं रखो और सीता जी को पैदल पैदल आने दो जब पैदल आएंगे तो पालकी बैठे हुए तो दिखाई नहीं देगी लोगों को जब पैदल करके आएंगी तो सब लोग देखेंगे पानवों को तो देखने देखना चाहते हैं तो देखें उनकी उत्सुकता को इस से उनके मनोभावों को इस प्रकार से ठेस न पहुंचाओ डट डपट करके ऐसा लगता है कि भगवान ने एक बार कहा तो विभीषण को अच्छा नहीं लगा उनको ये जगह सीता जी को आदर पूर्वक डालने के लिए कहा था तो जब पालकी में बैठाल के ले तभी तो आदर हुआ पैदल लेकर के चलना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो विभीषण को संकोच लगा पालकी रखवाने में पैदल चलवाने में तो भगवान ने आग्रहक कहा इस प्रकार का कहा कह रघुबीर कहा मम मानो अरे भाई तुम तो हमारी बात को मानो माने वो मान नहीं रहे थे तब ऐसा कहना पड़ा कि मेरी बात को मानो सीता, सीता क्यों कभी जननी की नाही ये बानर जो है ये सब सीताजी को देखे जैसे अपने माता को कोई देखता है इस प्रकार के मातृभाव से ये सब सीताजी को देखना चाहते हैं तो देखने दो तो की बात में। कहा रघुनाथ गुसाई रघुनाथ है भगवान श्री राम जी गुसाई है सबके इसलिए स्वामी का आदेश हुआ तो भगवान का आदेश गुण मानना पड़ा भीषण को भी सुन प्रभु भालु कपिहर से पर तो इसके महीने विभीषण जी ने सीता तो जी पालकी रखवा दी और सीता जी पर पैदल आने के लिए बात आती गई थी वैसे भी सीता जी को जब पालकी कोई तो लेकर के जहाँ भगवान राम बैठे वहाँ तक पालकी थोड़ी ले, तो पाल ले जाएगी थोड़ी दूर पर पानी उतारी तो जाएगी फिर तो पैदल आएंगे, वो भी वो भी विधानपूर्वक थाई वो भी सही बात थी इसलिए फिर विभीषण ने पालकी ला करके थोड़ी दूर प्ररोप भी दी फिर सीता जी वहाँ से उतरी ही और बानवर लोग बहुत प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर के भगवान ने देखो हमारे भाव को इतना अच्छा किया सुन करो वचन भालु कभी हृदय बानवर भालुकू पसन्न हो गए और सीता जी के दर्शन करके और प्रसन्न हो गए देखा है कैसी शोभा उनकी सीता जी की जब देखी तबड़े आनंदित नगर सुमन नगते सुन सुमन बहुव से आकाश से देवता लोग भी खुद वर्षा भाग्यवत ने माने सीताजी का भगवान श्री राम जी के पास आना बस अभी ये बहुत ही हर्ष की बात हुई आनंद की बात है इसलिए उसको सुना रहे देवता लोग भी प्रसन्न हो गए एक बार कहीं कोई इस प्रकार को बोलता था कहीं कि किसी ने मैंने कहा से कहीं पुस्तकों की बात तो नहीं है सुनी हुई बात यह है कि जब मामलों ने सीता जी को देखा तो अरे सीता जी बहुत तो सुंदर है इससे लेकर के बैलते तो बहुत सुंदर है बहुत शोभाव की भी तेजुर्मी है लेकिन कहने लगे कमी है क्या कुछ ही नानसोबे इनके पोस्टर तो है नहीं देखो बानों को, को सुंदरता कैसी अच्छी है? जैसे बानर है जैसे उनकी पूछ सब तो बानों को लगे बिना पूछ के क्या बंडा बानर वो क्या अच्छा लगेगा जब उसकी पूछ हो तब तो अच्छी लगे मनुष्य बंडा बानर है जिसकी पूछ कर गई ऐसा बिना पूछ कर बानर रह होती अब सब आकाश से फूलों की वर्षा लगी सीता अब आनंद मोहरा की अब भगवान जब सीता जी पास आ गए तो अब देखो आगे भगवान सोचते है क्या सीता जी को तो पहले जब वो दंडकारण में रावण हरण करने सीता जी का वाला था उसके पहले भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था अग्निदेव को अर्पित कर दिया था तो कहते सीता प्रथम आनंद महुराक्षी अग्नि में उसको रखा और फिर वहां से सीता जी का प्रतिबिंब ये डुप्लीकेट सीता तैयार हुई और उसे रावण कर लिया तो अभी तक अब ये सीता कौन सी है जो अग्नि से प्रकट हुई थी तो भगवान श्री राम जी की अपनी है व्यक्तिगत बात है इसको तो कोई जानता नहीं कि सीता जी को भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था और उसके बाद सीता जी को अग्नि से फिर निकलवाना चाहते ये कार्य तो भगवान राम अकेले करे वहां यह भी बताया है कि और दुनिया में जा, कोई जाने क्या जाने। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण लक्ष्मण जी कहीं गए थे लाने के लिए, लाने के लिए, उस बीच में अकेले में भगवान राम ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया अब वो चाहते है कि वो सीताजी अग्नि में प्रवेश कर गई वो अब बाहर निकले और ये जो पदमिंद रूप है ये अग्नि में प्रवेश करें अब ये कैसे कहें सबके सामने कि मैंने सीता जी को तो पहले अग्नि में प्रवेश करा दिया था मैं तो उनको निकालना चाहता हूँ तो वो बात कहते हैं कुछ भी बात अपने देते हैं अब प्रकट रूप में क्या करते हैं कहते प्रकट तीन चाहे अंतर साथी वैसे तो भगवान अंतरयानी है सबके हृदय की बात को जानते हैं सीता जी कैसे परम पवित्र हैं सीताजी कैसे प्रतिबिंब रूप में ये हैं इनको बिंब रूप में लाना है ये सब भगवान श्री शाम जी समझते ही सब अपने आप में लेकिन दुनिया को दिखाने की भी बात है देखो दो बातें होती एक तो सत्य बात है जो हर कोई बात जानता है कि कैसे सत्यता है और दूसरी सत्य बात भी होनी चाहिए और वो सत्यता जल जाहिर भी होनी चाहिए ये सब आंध्र शास्त्री ऐसे नहीं कि हम ईमानदार हैं सच्चे हैं सही हैं तो हम हैं बस आप कोई कुछ भी समझे तो उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए संसार भी समझे संजे हम समझे उसे भी पता होना चाहिए इसलिए भगवान जो फिर कई कारण करुणा निधि कहे बच्चों को दुर्गा इसलिए भगवान ने सीता जी को कुछ दुर्वचन कहे एक गांधी जी की जीवनी में पढ़े तो एक जगह गांधी जी अपना दृष्टान्त इसी प्रकार का देते हैं बाल्यकाल में जब वो पढ़ते थे स्कूल में तब तो कहीं एक बार उनको जो वो उनके डेस्क में कहीं रखे हुए मूँगफली के छिलके मिल गए तो अध्यापक ने फिर उनको दंड दिया काटा मारा या कुछ किया गांधी ने बहुत कहा कि हमने नहीं रखे हैं, कोई दूसरा रख गया हमने नहीं रखे हैं, दूसरे किसी के रखे हुए लेकिन उसने जिसने जहां आए गांधी जी के पास मिले तो गांधी उसके दंड के अधिकारी हो गए उनको उन्होंने दंड दिया तो, तो गांधी जी बाद में लिखते हैं कहते हैं ये बात सही है कि हमने वो ऊँगली नहीं खाई छिलके नहीं रखे लेकिन इतने मात्र से हम निरपराधी नहीं हो गए हमको ये भी देखना चाहिए था इसमें छिलके रखे हैं किसी दूसरे ने तो सावधान रखना चाहिए था उन छिलकों को वहां हटाते ऊपर हम बैठ गए तो अपनी गलती वहां पर उन्होंने स्वीकार की कितनी गलती अपनी है ये स्वीकार किया इसलिए ऊपरी ऊपरी बातें तो दूसरी है इसलिए कहते हैं कि धर्म की गति बड़ी गहन है धर्म की गति बड़ी गहन है मानी ऊपरी ऊपरी बातें जितनी हम व्यवहार में जानते हैं समझते हैं उतनी मात्र पर्याप्त नहीं है हमें उसके और गहराई में जो शास्त्र कहते हैं संत लोग कहते हैं उस उन बातों को भी समझना चाहिए और उनका भी पालन जीवन में करना चाहिए ऊपर ऊपर से अगर कोई देखता है इसमें जैसे भगवान श्री जो है सीता जी को दुर्वचन कहते हैं तो भगवान को सीता जी को दुर्वचन कहने का कोई भाव नहीं है और सीता जी भी जानते हैं है, तो वो जानती हैं कि हम पदी में मात्र हैं हम कोई सीता जी थोड़े तो हैं इसलिए वो भी इस बात को समझती हैं इसलिए सीता जी को कुछ खराब भी नहीं लगता आगे हम देखते हैं तो सीता जी को इसमें भगवान के प्रतिवचनों का मर्म वो समझते हैं और लक्ष्मण जी नहीं समझते हैं तो लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की होती है अन्य लोग नहीं समझते उनकी प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की होती लेकिन सीता जी इस बात को जानती है कि भगवान राम किस प्रकार प्रताप क्यों बोल रहे हैं तो उसकी प्रति क्या उनकी दूसरे प्रकाश है अब इसलिए तय कारण करुणा ने कहे कशुभ दुर्भाग कुछ कठोर वचन उन्होंने कहे अब ये क्या कठोर तो वचन कहे क्या न तुलसीदास तो जी लिखते हैं और न भगवान शंकर जी जो कथा सुनाते हैं वो बताते हैं कि क्या दुर्वचन कहे लेकिन कहीं और आनंद रामायण वगैरह में दुर्वचन जो कहे उनका लिखा हुआ भी है तो उसको जिनको भी देखना हो कि दुर्वचन क्या कहे वहाँ आपने देखे जा और कोई दुर्वचन वहाँ पर पढ़ लेने के बाद में कहीं कोई बड़ा अच्छा कोई किसी व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि थोड़ा हो जाएगी इतनी बात समझ लो दुर्वचन के माने ये है कि जो उस समय उस अवसर पर सीता जी के चरित्र संबंधी कुछ बातें हो सकती हैं वो राम ने उनसे सीता से कुछ प्रकार की पोषण होगी वही दुर्वचन हो गया तो सुनत थाने सब लालीन करे विशाद और तो जातधानी मनोर राक्षसी जो वहाँचरी थे वो सब भी सीता जी के साथ में थी उनको लेकर के लाए थे तो जब भगवान राम की इस वचन को सुना तो उनको प्राप्त हुआ क्योंकि वो सब जानते थे कि सीताजी कितनी निर्दोष है और किस प्रकार से इस महा अशोक पाठिका में अलग रही हैं और कैसे निशाचरिया उनके देख रेख में रक्षा करने में रही हैं तो सीता जी के ऊपर कोई चारित्रिकोष लगने नहीं सकता और फिर भी लगाया जाता तो उनको बड़ा लिखकर लगा और तो सनत जाने सर्वलागी विशा मुख्य रूप से वो उनको बड़ा दुख दिनको किस सत्य का ज्ञान था सीता जी के चरित्र के संबंध में उनको देखो था सीताजी बिल्कुल निर्दोष और भगवान राम इस प्रकार प्रवचन बोल रहे हैं उनके बड़ी तो खराब था दुख निकल लेकिन सीता जी को क्या लगा अभी देखो आगे प्रभु के बचन शीष धरी सीता बोली मन क्रम बचन पुनीता लक्ष्मण हो गर्म के नेगी